पुरुष में उपचार ऐसी क्लेसादी के अंतर्गत सुख दुख आ, आ गए तो ये किसने रहेंगे सुख दुखिंग बुद्धि में रहेंगे और उपचार ऐसी किसमें कहे जाते हैं क्यूँ क्यूँकी पुरुष ऐसी उनके फलका क्यूँकी पुरुष ऐसी क्लेसादी के फलका क्लेस दादी विकारों का फल सुख दुखी है तो ये भुगता है तो जो सुख दुख बुद्धिस्त है ना किसमें बुद्धि में बुद्धि में, में स्थित है अब ये ध्यान देना जो कल नामदेव जी नाथ जी कह रहे थे तो इनका अभिप्राय ऐसा लगा हमको जैसे जो कहा जाता है ना कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है जो कर्ता होता है वही क्या होता है तो शांत योग सिद्धांत में कर्ता मानते हैं बुद्धि को और भुगता मानते है पुरुष को तो ये क्या है कि ये क्या है कि ये व्यधिकरण हो जाता है ये अच्छी बात है नियम में जो करता होता है वही भोक्ता होता है इस प्रकार जो है ना दूसरे दर्शन वाले क्या है सांखयोग का कर खंडन करते हैं ये बुद्धि को कर्ता मानते हैं और भोक्ता मानते हैं पुरुष को तो ये अच्छी बात नहीं है ना तो आप ध्यान देना यहाँ पर जिस अर्थ में ये एक शांख योग के विरोधी यहाँ पर भोक्ता शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं तो वहाँ भोक्ता करते अर्थ ये समझ लेंगे यहाँ पे जैसे कि वो सुख दुख का अधिकरण को भोक्ता कह रही हैं सुख दुख के अधिकरण को क्या कह रहे हैं भाई सुख दुख का अधिकरण जो होगा तो सुख दुख उसी में होंगे हैं तो ये बताइए फिर ये सुख दुख किसमें संखयोग सिद्धांत के अनुसार बुद्धि तो आप जिस अर्थ में भोक्ता को ले रहे हैं उस अर्थ में बुद्धि ही भोपत्री हो रही है उस अर्थ में भोक्री कौन हो रही है बुद्धि हो रही है न पुरुष क्या है कि प्रकाशक है दृष्टा है अब ये ग्रंथों में ये आता है कि पुरुष क्या है भोक्ता है। है? पुरुष क्या तो भोक्ता तो मतलब सुखी दुखी होने वाला नहीं है वो सुखी दुखी होने वाला नहीं, नहीं है सुख दुख का अधिकरण नहीं है बल्कि भोक्ता क्या है कि प्रकाशक क्या है प्रकाश करने वाला तर्क संग्रह की प्रकृत व्याख्या में सुख दुख साक्षात्कार सुख दुख अन्यतर का साक्षात्कार भोग है सुख दुख अन्यतर का अनुभव भोग है ना तो भोग करने वाला तो मतलब क्या अनुभव करने वाला जानने वाला प्रकाश करने वाला है ना तो अभी जो शांत योग दर्शन में जब पुरुष को भोगता कहा जाए तो उसका ख्या प्रकाश का क्योंकि प्रकाश जड़ करेगा कि चेतन करेगा प्रकाश करने का मतलब यहाँ पर जानना है जब आत्मा जैसे सूर्य का प्रकाश जब कहा जाए तो भौतिक प्रकाश है जो की नेत्र से दिखाई देता है आठमा प्रकाश रूप है यदि कहीं ऐसा कहा जाए तो ये भौतिक प्रकाश जो चक्षु से ग्रह या वो नहीं लेना है ज्ञान के लिए प्रकाश शब्द का प्रयोग है ना ज्ञान के लिए तो क्या है कि वो पुरुष प्रकाशक है मतलब उसको प्रकाशित करने वाले अर्थात उसको जानने वाला है उसको वाला किसको जानने वाला है सुख दुख को तो जो तत्फल भोक्ता बुद्धि में स्थित क्लेसादी के फल जो सुख दुःख है क्लेसादी के फल सुख दुख किसमें स्थित है तो उनको जाने कौन पुरुष तो भोक्ता करते ही जानने वाला प्रकाशक ये बात आई अब ये सांख योग दर्शन की स्थिति है अब जो लोग खंडन करते हैं ना कि ये कर्ता मानते हैं कि बुद्धि को भोक्ता मानते हैं पुरुष को तो ये योग सिद्धांत को समझकर ऐसा खंडन कर रहे हैं बिल्कुल अनविज्ञता से खंडन करते हैं अनविज्ञता से पुरुष जो है जो है ना को जो भोक्ता कहा जाता है तो उसका दुखी होने वाला है क्या तो फिर वो क्या है कि वो शांत सिद्धांत की अनविज्ञता से खंडन करते हैं और कोई भी वादी जब दूसरे के मत का खंडन करता है तो उसको ठीक ठीक समझने का प्रयास नहीं करता है उसके अपने शब्दों में उसके अर्थ को लिख करके और अपने भावों में ढाल करके लिख करके खंडन कर देता है उसके मत को ठीक ठीक समझना है तो उसी शास्त्र को पढ़ने से पता चलेगा जो उद्धत होते हैं ना पूर्व पक्ष उनसे कुछ पता नहीं चलता है यह बहुत ही कपटपूर्ण लोगों का व्यवहार है, का का है।, है। रामशंकर भट्टाचार्य ने बहुत जगह लिखा है की ये सब वेदांत के भाषाकारियों ने कित भाष्यकारों ने कहाँ अन्याय किया है जब सांख्य ऐसा नहीं मानता है उसका खंडन कर दिया अच्छा बौद्धों के साथ भी अन्याय किया है सभी भाष्यकारों ने सब ने दिया है बौद्धो में शून्य है ना शून्य का अर्थ क्या कहते अभाव अभाव जगत का कारण नहीं हो सकता जगत का कारण कौन है परमात्मा है वो भाव रूप है और बौद्ध बौद्धों का एक वर्ग शून्य को मानता है शून्य का अर्थ अभाव करके खंडन करते हैं पर शून्य का अर्थ यदि अभाव बौद्ध करते हो बौद्ध ग्रंथों में लिखा हो तब तो खंडन करना उचित है में ही नहीं और फिर खुद उसका के खंडन और चतुर्ष को कोटियों से विनुर्मुक्त तत्व को शून्य कहा जाता है मतलब चार कोटि से विलक्षण है उसे सत्य नहीं कह सकते असत नहीं कह सकते सद असद वह नहीं कह सकते और सद असद सरअसत का अभाव नहीं कह सकते मतलब उसको सत भी नहीं कह सकते सत से विलक्षण है असद नहीं कह सकते असत से भी लक्षण है सद असद नहीं कह सकते मतलब भी है तो क्या सद असद असत अभाव है बोले वो भी नहीं है पर एक तत्व है एक तत्व है वो मतलब इन शब्दों से उसका निर्वचन नहीं किया जाता है वो विलक्षण है वो क्या कह सकते हैं कि इन शब्दों का विषय नहीं है सबसे पर तत्व है अवरूप है तो जब ये बौद्ध ग्रंथों में शून्य का अर्थ लिखा हुआ है तो वही वही हुआ ना प्रामाणिक अब इसका खंडन कोई करके दिखाए हम्म तो जितने है ना ये सब क्या है कि ये में द्वेष के कारण लोग ऐसा करते हैं कि सही सही बौद्ध दर्शन को पढ़ समझना है तो उनके ग्रंथ देखिए आप तो दोनों ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है वेदों को प्रमाण नहीं माना एक अलग बात है शून्य का जो ऐसा जो है ना ये ब्रह्म सूत्र के भाषिक कार्य होंगे पंचश्री कार्य ने जो लिखा है ये अच्छी बात नहीं है ऐसा कहीं नहीं मानते हैं तो जैसे कि ये आप देखते होंगे कि जो आ जाता है ना योग दर्शन का खंडन ये भी गलत है ये भी ये। जो बहुत और साक्षी जैसे आप समझते हैं यदि कहीं पर विवाद होता है तो विवाद के निर्णय के लिए लोग कहा जाते हैं नयाधीश के पास में नयाधीश क्या मानता है साक्षी चाहता है ना कोई साक्षी गया न्यायाधीश साक्षी से पूछेगा आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं इस घटना को तो क्या बोलेगा साक्षी जानते हैं यदि बोले हम जानते नहीं है तो न्यायाधीश बोले बोलेगा भार यहाँ से यही ना बोलेगा साक्षी जानता है पाणनी सूत्र है साक्षा दृष्टरी समझाया है ना तो साक्षी पद की सिद्धि पाणिन ने की है साक्षात दृष्टार्थ तो साक्षी कौन है साक्षात दृष्टा साक्षात ज्ञाता को ही साक्षी कहा जाता है ये पाणिनि व्याकरण कहता है और लोक व्यवहार भी जो ज्ञाता को ही साक्षी कहते हैं ये है उसे राजद रहित तो होना ही चाहिए पर जो ज्ञाता अलग और साक्षी अलग ये भी लोक व्यवहार से परे है ये कहना और पाणिनि व्याकरण से भी विस्तृत है लेकिन किसी दर्शन की अपनी परिभाषाएं हैं और ऐसा कोई बनाए तो दूसरे को कोई आपत्ति नहीं है पर ये कोई ना तो ये लोक प्रसिद्ध अर्थ है और न ही ये व्याकरण है साक्षा दृष्टि संज्ञा पढ़नी कहते हैं कह तो है। तो तो ये ये। तो है ऐसे अलग अलग भेदक शब्द आपको नहीं मिलेंगे तो जिस अभिप्राय से आप जो है ना ये दूसरे लोग खंडन करते हैं उस अभिप्राय से भोक्ता समझना वो तो किसको समझा जा सकता है बुद्धि को पर यह शांति योग दर्शन में जब भी भोक्ता से उपयुक्त होगा तो वो प्रकाशक के लिए साक्षी के लिए ही उपयुक्त होता है, है? अब ये कहें कि भुद्धी कर्त्री, भुद्धी तो का के साथ से को कर मानता है और बुद्धि तादात होने से, से पुरुष सतने में मान लेता है तो मानने का कारण क्या है अज्ञान okay. क्या कारण है yeah. अज्ञान के कारण मान लेता है तो वास्तव में है क्या वो सुख दुख उसमें नहीं है न ऐसा और कुछ बोल लो अच्छा हाँ, की देते हैं तो तो ये है तो दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए अध्ययन की रीतियां ही गलत है लोग मान लेते हमारा ये सिद्धांत है तो वहीं से सब उन्नत हो गया तो तुम्हारा पहले निर्णय हो गया हमारा ये सिद्धांत के पढ़ने की जरूरत क्या हुई सिद्धांत पढ़ने के बाद पता क्या निर्णय किया जाता है सब तो सिद्धांत क्या है तो पढ़ने की जरूरत ये बताता हूँ मतलब आचार्य भी इसका भोक्ता का से प्रकाशित करते हैं इस अर्थ में हम आपको दिखा रहे हैं ये बृहदिश् है मैं बता देता हूँ मैं कहा कर रहे अच्छा ये प्रथम बहुत बड़ा है ये चार सौ चौबीस पेज पर है चार पेज है ना? ये दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का पंद्रवे मंत्र में है यह वासिकार ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है यद दृष्टित्व न भोग यद दृष्टित्व एव भोगतु न दृश्यत्वम तो यहाँ पर दृष्टित्व एवं यहाँ पर भोक्ता का दृष्टित्व ही कहा है भोक्ता का क्या कहा है दृष्टित्व भी कहा दृष्टित्व का क्या हुआ अनुभव कर्तव्य प्रकाशकर्व भी कहा है न दृश्यत्व भोक्ता का दृश्यत्व नहीं है भोक्ता दृश्य hmm. hmm. नहीं है वो क्या है दृष्टा है भोक्ता क्या है दृष्टा दृश्य नहीं है और आगे है यत्या अभोक्तु दृश्यत्व में हो hmm. और आगे बोला है कि अभोक्ता का दृश्यत्व ही है मतलब अभोक् नहीं एक मिनट अभोक्तु हाँ ठीक है अभोक्तु दृश्यत्व तो भोक्ता हो गया पुरुष कौन हो बुद्धि तो वो दृश्य है तो, वो कौन है? है। तो पर ने क्या किया है दृष्टार्थ किया है यहाँ भाष्यकार ने कह सकते और अभोक्ताकर् क्या किया है दृश्य यदि यदि कोई दूसरे संस्कारों से संस्कारित होकर सोचे की जो है ना यहां का कैसा अभोक्ता है तो अभोक्ता कर तो वहीं पर भाष्यकार तो तो करता है इन शब्दों का उसी अर्थ में शंकराचार्य ने भी यहाय किया है और इतना ही नहीं जो ब्रह्म सूत्र भाव में भी शंकर यहाँ पर दो एक पंद्रह में भी वहां पर अभोक्ता कर दृश्य करते, करते हैं आचार्य और ये वो हम चाहे तो भी बता देंगे कल मैंने प्रतीकों उपासना बताई ना साग्राम में विष्णु बुद्धि और वो भी शांकर भाष में सब है को तो कल मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है तो ये क्या है भी सब ना समझी के कारण है सब ये ना ये सब ना समझी के कारण है उपासना जो है आज यथार्थ ज्ञान नहीं है यथार्थ ज्ञान है उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार होता है यथार्थ है छोड़ने की जरूरत नहीं है उपासना भेद बुद्धि को बढ़ाती है इनकी मजावादियों की भेद बुद्धि को बढ़ाएगी जो सत्य जानकर तो उपासना कर रहे हैं उनकी भेद बुद्धि नहीं बढ़ती उनकी अभेदुद्धि तो से दृढ़ होगी यही है ना जो भक्ति से भेद बुद्धि बढ़ती तो है सब कुछ अब ये तो में से इसको और अच्छी तरह जाना जा सकता है समझा जा सकता है लेकिन चश्मा ये उतारना पड़ेगा मोती अविंद वाला जो यहाँ लगा लेते हैं फटफड़ के जानका लगा इसको हटा दो तो सब में समझ नहीं आ जाएगा समझ नहीं आ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अब देखेंगे अपना और नाथ जी हो जाएगा कुछ हो तो पूछ सकते शांत योग शास्त्र की यह स्थिति है और बिल्कुल एक ही जैसी स्थिति है जो करता भोक्ता जैसा संकट सिद्धांत तंक मानता है वैसे शांति योगता है और जितना ब्रह्मसूत्र भारत में आप देखते है ना बौद्ध मत का खंडन आ गया आप बौद्ध मत पढ़िए उन्होंने पूरा पूरा शंकर मत का उन्हीं युक्तियों को लेकर खंडन कर दिया तो एक विंसिका त्रिंसटिका ग्रंथ है आचार्य परीक्षा में निर्धारित है सम्पूर्णानंद के आप पढ़ के देख लो जिन युक्तियों को लेकर बौद्धों खंडन किया बोधो ने उन्हीं युक्तियों को लेकर इनका खंडन कर दिया जगत मिठ्या है दृष्टान्त क्या है स्वप्न स्वप्न दृष्टान्त से जगत क्या है मिठ्या है और वो जगत दृष्टांत बना करके ये क्या है कि शंकर संत को भी मिठ्या करते हैं जैसे क्या है जगत थे थे होने से क्या है है मतलब <ambling>. जगत क्या है? होने से के समान, समान। पूछेंगे ब्रह्म आपके अनुभव में आता है कि नहीं यदि अनुभव में आता है तो मिठ्या हो जाएगा घटपट के समान और यदि अनुभव में नहीं आता है तो सब किसान के समान हो जाएगा भाई जो जो गेह होता है ना जो जो अनुभव में आता है प्रेम होता है वो मिथ्या होता है तो भ्रम तुम्हारे अनुभव में आता है कि नहीं आता है यदि में आता है तो मिथ्या अनुभव में नहीं आएगा तो हो जाएगा क्या करोगे बिल्कुल सब उलट दिया है पूरा आप पढ़कर देखिए बिल्कुल बराबर एक ही रास्ते में दोनों खड़े हो जाते हैं कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है पढ़ कर देखिए उसको पूरा पूरा काट डाला एक दिन के पास कुछ भी बचने का रास्ता नहीं है ये आपको बताई देता हूँ ऐसा है उसको बच तभी सकते हैं जैसा ईश्वर को श्रुतिया कहती हैं वैसे का वैसा मान लिया जाए बिना युक्तियों का प्रयोग किए हुए तो बच जाएगा बचवाई जा सकती है वही युक्तियां उधार ली है गौड़ ने कहा ना नहीं तुद्ध ही जो बुद्ध ने नहीं कहा तो कोई बात नहीं बुद्ध ने नहीं कहा है लेकिन बाद वाले बुद्धो को तो कहा है वही बात तो जो माध्यमिक कारिका बुद्धों की है और जो गौड़ की कारिका है मांडूक पर दोनों का शब्दता और अर्थता सामने है वाक्य के वक्य पूरे पूरे मिल जाते हैं और अति भी पूरा पूरा मिल जाता है अनुसंधान करता तो बोध बाराजा बुद्धि मन के तो महात्मा बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा पर व्य वाले बुद्धों ने सब कह दिया है ऐसा वही है पूरा पूरा अब अपने पाठ पर आएंगे तो ये ईश्वर की चल रहा है की ईश्वर में क्या है क्लेश कर्म विपाक और आश्रय से असंबद्ध है मतलब इनके संबंध से नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो पाठ चल चला था यो ही विशेष भोगेन ईश्वरा जो इस भोग से असंबद्ध है भाष्यकार ने क्या बताया भोग से असंबद्ध मतलब क्लेश आदि के क्लेश आदि का फल कौन है सुख दुख क्लेश आदि के फल सुख दुख के भोग से असंबद्ध है क्लेश आदि के फल सुख दुख के संबंध से रहित है हमने बताया था कि सूत्र के अनुसार भाष्य के अनुसार दोनों को देखकर क्या के करना चाहिए कि क्लेश आदि से असंबद्ध है तथा क्लेश के फल सुख दुख के भोग से भी असंबद्ध है दोनों से असंबद्ध है ना दोनों अर्थ करना पड़ेगा हाँ दोनों ही अर्थ आपको करना पड़ेगा पाठ कहा लिया अच्छा बोधो में भी बड़े बड़े योगी हुए हैं जो तो सामान्य नहीं सोचना आप जहाँ से वो हो ग्रहण कर लेना चाहिए बड़े बड़े साधक बड़े बड़े योगी उनमें हुए हैं अभी अपना पाठ कहा है कैवल्यम प्राप्त संतचार केवल न तो कैवल्य को प्राप्त हुए बहुत से केवली है कैवल्य का अर्थ है मोक्ष और केवली का क्या अर्थ है मुक्त की मोक्ष को प्राप्त किए हुए बहुत से मुक्त हैं तो बहुत से कहा है ना योग दर्शन ने कि मुक्त बहुत है तो शास्त्र इसका समर्थन करते हैं मुक्ता नाम परमागति विष्णु शास्त्र नाम है ना कि मुक्ता नाम मुक्तों के परमाश्र भगवान है तो मुक्ता नाम भूवचन का प्रयोग किया गया है न मुक्त बहुत है इदम ज्ञान मुखाश्रित मम साधन में माध स्वर्गे की लोग जायंत और प्रलय न मम है ना स्वर्गे की लोग इस ज्ञान का लेकर के जो मेरे को प्राप्त हो गए हैं मतलब कई मूल्य को प्राप्त हो गए है, तो सर्गे हैं तो जो केवल को प्राप्त कर चुके हैं तो वहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया है अब कोई उपाधि को, को लेकर बहुत तो नहीं कह सकते उपाधि यही नहीं और गीता में पहले क्या दुखी अध्याय में ज्ञाने तुत अज्ञानम ऐसा ना ज्ञान अज्ञानम ऐसा नाशिकम आत्मना कि जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है तो जब किया है कि अज्ञान नष्ट हो गया तो वो कोई उपाधि नहीं तो तेषाम भूभजन का प्रयोग कर दिया ऐसा तेसाम तेसाम आदि तो ज्ञानम प्रकाश करी तो यहाँ भी भूभजन तो मुक्तों के बहुत को यह सब बताता है अच्छा तो योग शास्त्र है तो योग शास्त्र के अनुसार ही चले अब देखेंगे आगे या इस वर्ष कहा गया अच्छा। उन्होंने तीन बंधनों को नष्ट करके उन्होंने तीन बल् को नष्ट करके कर प्राप्त किया है ही ये वर्ष में कर लेंगे उन्होंने तीन बंधनों को नष्ट करके ही उन्होंने तीन बंधनों को नष्ट कर ही कई को प्राप्त किया है तीन बंधनों का नाश करके ये तीन बंधन हैं प्राकृतिक वैकारिक और दक्षिणा में आगे आएंगे इसलिए हम व्याख्यान नहीं कर रहे हैं तीन बंधन कौन हो गए प्राकृतिक वैकारिक और दक्षिणा जो प्रकृति हीन होते हैं ना उनके बंधन को कहते हैं प्राकृतिक और जो एक क्या भोग विधेय आया था ना तो विदे नामक देवताओं का बंधन क्या है वैकारिक है और जो क्या है की आत्म आत्मज्ञान का प्रयास न करके और जो अन्य कर्म करते रहते हैं भी हो जाते हैं क्या तो जो विभिन्न लोगों की प्राप्ति रूप जो बंधन है वो कौन सा बंधन है दक्षिणा बंधन जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास नहीं करते हैं विभिन्न लोगों में आते जाते हैं बिना सी लोगों में आते जाते हैं उनका बंधन हो गया दक्षिणा और विदेश का बंधन हो गया वही और कौन थे जी प्रकृति लीन प्रकृति लीन का बंधन हो गया प्राकृतिक वो तो में यथा स्थान आएगा तो वहीं बता दिया जाएगा अब देखो बहुत अच्छी बात बताते हैं ईश्वर से क्या तत्सबंधा और उनके साथ तत्सबाकर करते प्रेम संबंधा और उनके साथ ईश्वर का संबंध किनके साथ बंधन के साथ ईश्वर का भात ही कर लेना सही साथ ईश्वर का बंधन के साथ संबंध न था और न होगा मतलब ईश्वर का बंधन से संबंध न था और न ईश्वर के साथ पहले बंधन का संबंध था अच्छा जो अभी जो मुक्त हो गए अभी तो पूर्व में उनका बंधन था कि नहीं था जो अभी मुक्त हो गए हैं उनका पूर्व में बंधन था और ईश्वर का बंधन पूर्व में था नहीं, नहीं। तो ये बताते हैं यहाँ पर ईश्वर हाँ। का ईश्वर का उनके साथ संबंध मतलब बंधन के साथ संबंध ना तो था और ना ही होगा और ना ही होगा जैसे प्रकृति लीन है तो प्रकृति लीन जो व्यक्ति है जो आत्मा है उसको बताया था कि आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ लेकिन पुनर्जन्म भी नहीं हो रहा है लीन होकर के पड़ा है तो आगे उसको फिर जन्म प्राप्त हो जाएगा आगे बंधन हो जाएगा तो प्रकृति लीन को बंधन हो जाएगा ईश्वर को कभी बंधन होगा क्या तो ईश्वर की उत्कर्षता सबसे अधिक है और ये ध्यान देंगे कहा गया यथामुक्त से ये, ये, ना? ये से है ना यथामुक्त से पूर्वा बंद पर जाए जैसे जैसे आत्मा की पूर्व में बंधन वाली कोटि होती है जैसे मुक्त आत्मा की पूर्व में बंधन वाली अवस्था ज्ञात होती है कोफी करते कोटिकर् अवस्था जैसे मुक्त आत्मा की पूर्व में बंधन वाली अवस्था ज्ञात होती है मुक्त होने के पहले क्या था उसका बंधन था अच्छा पर ईश्वर का बंधन कभी था क्या ना एवं ईश्वर से ईश्वर से एवं ना ईश्वर का इस प्रकार पूर्व में बंधन वाली कोटि नहीं ज्ञात होती है पूर्व में इस प्रकार ईश्वर की बंधन वाली कोटि नहीं होती है तो ईश्वर और मुक्त में एक यही अंतर हो गया कि मुक्त का बंधन पहले था बाद में मुक्त हुआ मुक्त का बंधन पहले था और बाद में मुक्त हुआ और ईश्वर का बंधन कभी भी नहीं था एक अंतर हो गया ना हम हाँ? युक्त योगी और योगी, युक्त मतलब युजान योगी का मतलब है वो साधन में लगा हुआ है और युक्त का मतलब वो साधन सिद्ध हो गया है ना साधन सिद्ध हो गया मतलब साधना परपोर हो गयी उसकी लेकिन पहले इसके जो क्या था युक्त तो होने के पहले हाँ? कुछ कुछ हाँ मुफ्त होकर पैदा होते हैं हाँ? तो हाँ, मुक्त हो मुक्त होकर पैदा होते हैं लेकिन मुक्त तो होकर अवतार लिया भगवान की आज्ञा से ठीक है लेकिन इसके पहले बहुत पहले ऐसा पूर्व पूर्व में बहुत विचारों करो है ना ऐसा मुक्त होने पर भी ईश्वर की इच्छा से महापुरुषों के अवतार हो जाते हैं बात ठीक है लेकिन मुक्त होने के पहले बंदन से कभी ईश्वर की आराधना करके मुक्त हुए थे ऐसा कैसा है? हो तो होते हैं हाँ। तो, तो नहीं होते नहीं नहीं, नहीं नहीं ईश्वर के भी अवतार होते हैं मुक्तों के भी अवतार होते हैं जैसे भगवान के अवतार होते हैं वैसे भगवान के भक्तों के अवतार होते बड़े बड़े योगियों के भी अवतार होते हैं उसने क्या मुक्तों के अवतार तो मानने वाले मन कहीं नहीं यदि योगी, मतलब तो योगी, योगी है तब तो युद्ध विंजान सब भेद रहे उसमें योगी है तो योग साधना की जरूरत रहेंगे योग शास्त्र के अनुसार तो मानना ही पड़ेगा वैष्णव सिद्धांत में जरूर मानते हैं की कुछ जीव अनादिकाल से बंधन से रहित मान कुछ अनादिकाल से बंधन रहित मानी रहे हैं वैष्णव सिद्धांत में जब भगवान को कभी बंधन नहीं है तो भगवान के जो अन्य सेवक है उनको भी कभी हाँ वो योग शास्त्र में इसी चर्चा नहीं है वैष्णो सिद्धांत में ऐसा मानते हैं जैसे रामचंद्र भगवान नित्य मुक्त है तो उनके परिकर लक्ष्मण और हनुमान नित्य मुक्त हैं विष्णु भगवान नित्य मुक्त है तो उनके जो है ये क्या है आपका अनंत है गरुड़ है उनका भावना ही नित्य मुक्त है ऐसा वैष्णो सिद्धांत में मानते हैं की वो उनका जो नित्य परिकर साथ रहने वाले हैं वो हमेशा मुक्त ही है कभी बंधन में नहीं आए हैं और सभी क्या है की जो वो बंधन से मुक्त हुए ठीक है पहले बंधन में थे फिर मुक्त हुए फिर दूसरे सिद्धांतों में ऐसी चर्चाएं नहीं आती है इसलिए पहले ऐसा यही मानना पड़ेगा कि पहले बंधन में थे फिर मुक्त हो गए यही मानना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान देना यथा हुआ जैसे प्रकृति लीन पुरुष की प्रकृति लीन आया था ना पहले जैसे प्रकृति लीन पुरुष की बाद में बंधन वाली, वाली अवस्था संभव होती है जैसे प्रकृति लीन पुरुष की बाद में बंधन वाली अवस्था संभव होती है न एवं ईश्वर से एवं ईश्वर से उत्तरा बंधकोटी न संभाव्य लग जाएगा इस प्रकार ईश्वर की बाद में बंधन वाली अवस्था संभव नहीं होती है साक्त साहब तो सदा ही मुक्त है वह तो सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है ईश्वर तो अच्छा अब क्या है कि यदि मान लो दूसरे सिद्धांतों के अनुसार कुछ ऐसे मान लेते हैं की जो भगवान के सेवक है साथ में रहने वाले वो कभी बंधन में नहीं आए लेकिन है तो वो भी ईश्वर की अधीन ईश्वर तो बड़ा है तो वही है ना तो सातु सा, सातु सदा यो मुक्ता, ईश्वर वसो प्रकृष्ट सत्व उपादानादर से शास्वती का उत्कर्षा है यहाँ लिख लो प्रकृष्ट सत्व उपादानाद साक्ष लिखेंगे ये शुद्ध सत्व शुद्ध सत्तो उपाधि स्वीकारात्व उपाधि स्वीकारात क्या लिखा शुद्ध उपाधि स्वीकार हाँ शुद्ध सत्तो उपाधि स्वीकारात् अथवा शुद्ध सत्तुमयो उपाधि स्वीकारात् हमसे तालवी वर्ण का उच्चारण नहीं होता है नए लोग ध्यान रखेंगे उसका क्या शुद्ध सत्तुमय उपाधि स्वीकार शुद्ध सत्व उपाधि के स्वीकार करने से या शुद्ध सत्तुमय उपाधि के स्वीकार करने से मतलब परमात्मा का जो शरीर इंद्रिय है वो कैसा है शुद्ध सत्व का है शुद्ध सत्तुमय है शुद्ध जिसे ध्यान देना ये संसार कैसा है त्रिगुणात्मक है कैसा ये ये हमारे आपके शरीर और ये जितना पूरा दिल से संसार है ये त्रिगुणात्मक है सतुरस्तन तीनों का बना हुआ है तीनों का बना हुआ है परमात्मा की जो शरीर इंद्रिय भक्त अनुग्रह के लिए भक्तानुग्रह के लिए भगवान जिस शरीर को धारण करते हैं वो शरीर कैसा है शुद्ध सत्युमय है कैसा है वो शुद्ध सत्मय है यहाँ शुद्ध सत्व को समझ लेंगे पंच जी पड़ी है ना तो वहाँ पर क्या शुद्ध शुद्ध वो क्या शुद्ध सत्व प्रधाना माया यही है और मलिन सत्व प्रधाना अविद्या में, में मतलब सब कुछ ये त्रिगुणात्मक ही है पर अविद्या में मलिन तत्व की प्रधानता है तो माया में क्या है शुद्ध सत्व की प्रधानता है तो ईश्वर की उपाधि जो माया है उसमें शुद्ध सत्व अधिक है लेकिन शुद्ध तत्व अधिक है पर न्यून रस्तम्भ भी है क्योंकि तीनों को साथ साथ रहते हैं सत्व अधिक है तो रस्तम भी है ऐसा हालांकि माया और अविद्या का प्रयोग यहाँ नहीं होगा शुद्ध सत्व क्योंकि यहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग है ना वो शांक्रमत में कही गई माया अविद्या के विलक्षण है ये क्योंकि ये मिथ्या नहीं है और ध्यान देंगे तो ये शुद्ध सत्व को हम बताना चाहते हैं तो ये योग सिद्धांत के अनुसार भी क्या है कि ये उपाधि क्या है शुद्ध शत् तो भगवान का शरीर इंद्री सब शुद्ध सत्तु का बना है वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो भगवान का उपाधि शुद्ध सत्तु है वो रजतम के संपर्क से सर्वथा रहित है रजतम का लेस भी उसमें नहीं मानते हैं है ना रजतम का लेस भी नहीं मानते हैं पर शांक योग और शांकर्मत के अनुसार है लेस उसमें भागवत में आता है शुद्ध सत्तम तो धाम कि भगवान आपका धाम शुद्ध में है जो भगवान के जो वैकुंठादी धाम है वो कैसे सत्यमय है, है। उपनिषद में है ना वेदाहम एतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता वेदाहम एतम पुरुषम महंतम इस महान पुरुष का मैं साक्षात्कार करता हूँ वो कैसा है आदित्य के समान भास्कर वर्ण वाला है और से पर आदित्य के समान वर्ण वाला कहा है तो यहाँ ज्ञान रूप नहीं लेना है यहाँ क्या है कि जो ज्ञान रूप परमात्मा का जो श्री विग्रह है ना भक्तानुग्रह के लिए ज्ञान रूप परमात्मा ने जिस शरीर को धारण कर रखा है वो आदित्य के समान भास्कर वर्ण वाला है क्योंकि स्वरूप में कोई वर्ण नहीं है क्योंकि विग्रह में जो तो क्या है आदित्य के समान उज्ज्वल वर्ण वाला है और वो विग्रह कैसा है तमसा परस्ताम पेपर है तो तमसा परस्तात पर कही पर लेकिन कहीं कहीं क्षमता हो जाती है और कही कहीं वैष्णव योग दर्शन की समता हो जाती है सब जगह क्षमता भी क्षमता रहती है सुना ये, हमारी रहे ये आगे ध्यान देंगे तो ये उपाधि समझ गए पे तो हर जगह माया उपाधि और उपाधि ऐसा सबके मत में नहीं है ध्यान रखना माया उपाधि मिथ्या उपाधि सबके मत में ऐसा नहीं है और ये भी प्रसंग प्रसंगानुसार बताए देते हैं कि ईश्वर को संकल्प करने के लिए किसी अंताकरण की जरूरत नहीं है बहुत लोग सोचते है ना कि संकल्प तो का कार्य है हम तो से हुआ ऐसा नहीं उसने में क्या हम पर जाए उसने संकल्प किया कि मैं भूत हो तो उसने क्या संकल्प किया कि मैं और संकल्प करने के बाद में क्या है कि की सत्य सृजत तो उसने तेज को उत्पन्न किया तो जब तेज आदि भूत उत्पन्न हुए तो तेज आदि उत्पन्न हुए तो उसी समय क्या उत्पन्न हुआ अंतःकरण तो पहले अंतःकरण था क्या तो इसके बिना ही वो क्या है वो करता है अच्छा यदि अविद्या से से माया से करता है तो ये कहना भी गलत है अविद्या माया का सुर्खियाँ है।, है ना कहीं भी देखना सरम अग्रासीकम योगीयम तो यहाँ कहीं पर सुर्खियों में न कहीं अविद्या लिखी है ना कहीं माया लिखी है इसका मतलब सुर्खी उसका स्वाभाविक सामर्थ मानती है हाँ हाँ अपानिपा अपानिपा दो जौनो गो हाथ पैर से रही है और फिर भी क्या है पैर से रही थे, फिर भी तीब्र चलने वाला है और हस्त से रही है फिर वो पकड़ने वाला है ऐसा भी परस शक्ति स्वभाव की स्वभाव की शक्ति कह रही है स्वाभाविक सहमति ईश्वर में है तो यहाँ पर अब ये पाठ देखेंगे अपना कहा गया की यो की जो असो का अन्वय होगा शाश्वतिका उत्कर्षा के साथ यह असौ दोनों प्रथमांश पद है इसका अन्वय किसके साथ है शाश्वतिका के साथ और उत्कर्षा के साथ कि शुद्ध सत्व उपाधि को स्वीकार करने के कारण ईश्वर का जो यह शाश्वतिक उत्कर्ष है शाश्वतिक उत्कर्ष शाश्वतिक का रहने वाला शाश्वत शब्द है ना है स्वीकार करने के कारण जो या प्रकृष्ठ तत्व उपाधि को स्वीकार करने के कारण ईश्वर का शास्विक उत्कर्ष है सदा रहने वाला, वाला उत्कर्ष उतकर तो है निमित्ता सा से क्या लेना है वही शाश्वतिक उत्कर्ष ईश्वर का शास्विक उत्कर्ष क्या प्रमाण वाला है निमित्त का करते प्रमाण क्या वह प्रमाण वाला है मतलब ईश्वर के सावतिक उत्कर्ष में क्या प्रमाण है यह मतलब है स्वनिमितता करते प्रमाण वाला है आओस्वित निर्निमित अथवा ईश्वर का शास्वतिक उत्कर्ष बिना प्रमाण का है मतलब यह है उसके शाश्वतिक उत्कर्ष में कोई प्रमाण है अथवा तो कोई प्रमाण नहीं, नहीं दो है दो तो पक्ष उठाये इसमें प्रथम पक्ष का समर्थन आता है कि ईश्वर के शास्वतिक उत्कर्ष में सस्त करता है का का सत्य कि उसके उत्कर्ष का शास्त्र प्रमाण है ईश्वर के उत्कर्ष में क्या है हाँ उत्कर्ष करते श्रेष्ठता ईश्वर की जो सदा रहने वाली श्रेष्ठता है ईश्वर सदा ही श्रेष्ठ उसमें क्या प्रमाण है शास्त्र ब्रह्म सूत्र में आता है कि जो अविद्यान पीत होने पर जो मुक्त हो जाते हैं तो क्या ईश्वर के साथ उसकी क्षमता हो जाती है ऐसी अवर्णिका शंकर में भी उठाई है सभी भाष्यकारों ने उठाई है तो वहाँ सूत्र है जगत व्यापार जो वह जगत का उत्पत्ति से रूप व्यापार नहीं कर सकते मुक्त जगत की उत्पत्ति से अच्छा तो ये क्या है की सास्कृतिक उत्कर्ष ईश्वर का ही रहता है अभी ध्यान देंगे अपना उसमें उत्कर्ष में क्या प्रमाण हो गया उत्कर्ष में शास्त्र प्रमाण है कि शास्त्र बताते हैं कि भगवान सबसे बड़े हैं भगवान सबसे महान हैं। यह कौन बताता है शार्थ्ण शार्थ्ण बताता, ने ने। बताता है, सबसे बड़े भगवान हैं। और शास्त्रास्त्र किस प्रमाण वाला है मतलब शास्त्र में क्या प्रमाण है शास्त्र किस प्रमाण वाला शास्त्र में क्या प्रमाण है तो उत्तर देते है प्रकृत तत्व निमित्तम की शुद्ध तत्व प्रमाण है ईश्वर की जो शुद्ध तत्व आधी है वही शास्त्र में क्यों क्योंकि धारण करके शुद्ध सत्व में उपाधि को धारण करके भगवान शास्त्र का, का उपदेश करते हैं शुद्ध सत्व में शरीर को धारण करके भगवान शास्त्र का उपदेश करते हैं इसलिए शास्त्र में प्रमाण क्या हो गया शुद्ध तत्व क्या बोला यहाँ पर प्रकृष्ट तत्व का अर्थ हैत्व बढ़ाऊगा सत्व प्रकृष्ट का अर्थ श्रेष्ठ बढ़ाऊगा हाँ प्रकृष्ट तत्व शुद्ध सत्व उसमें प्रमाण है क्या तो तो तो अनोन्यास सुन लो बीज से अंकुर अनोन्याश्रय दोष कहाँ माना जाता है जैसे कि दो व्यक्ति बैठे हूँ ये बोलेगा जब ये जाएगा तो हम जाएंगे दूसरा बोले नहीं जब ये जाएगा तब तो हम जाएंगे तो किसी का जाना हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में अनोन्यास हो जाता है हो जाता है ना हाँ दो नौकाओं को एक में बंद दिया जाए नहीं वो छोड़ोगी तो ये अनोन्यासय दोष हुआ बीज से अंकुर उत्पन्न होता है अंकुर से बीज उत्पन्न होता है तो अंकुर को किसकी अपेक्षा है और बीज को किसकी अपेक्षा है तो माना जाता है अनुन दोष होने से कार्य नहीं होता है तो यहाँ अनुन दोष होता है क्या क्योंकि प्रवाह अनादि है बीज से जो अंकुर हुआ बीज से क्या हुआ अंकुर बीज <ँख> से होता है अंकुर तो बीज क्या हो गया कारण अंकुर क्या हो गया <एदीज़> अब जो बीज है ना वह कारण तो बीज भी किसी अंकुर से उत्पन्न हुआ है पर बीज ने जिस अंकुर को उत्पन्न किया है तो बीज अपनी उत्पत्ति के लिए उस अंकुर की अपेक्षा करता है क्या तो यहाँ पर जहाँ पर प्रवाह चल रहा है वहाँ पर से दोष नहीं माना जाता है तो यहाँ भी क्या है कि शुद्ध तत्व उपाधि और उसका शास्त्र का क्या है प्रवाह है है ना प्रवाह चल रहा है ना कि भगवान जो है क्या है हर कल्प में जो है शास्त्र का उपदेश करते है उपाधि को धारण करके तो अनुन्यास दोष यहाँ नहीं है ना जहाँ प्रवाण होता है वहां दोष नहीं माना जाता दोष नहीं होता सर्वतिए अब शास्त्र कार तो वही इतिहास पुराण यही सब शास्त्र है अब कुछ व्याख्याकारों ने शास्त्र ज्ञान भी किया है तो कोई बात नहीं क्योंकि शास्त्र जन्य ज्ञान का विषय उसका उत्कर्ष किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर प्रमाण वृत्ति को माना गया है ना जिसे शास्त्र कार से किया है कुछ व्याख्याकारों ने शास्त्रजन ज्ञान तो कोई बात नहीं है शास्त्र जन ज्ञान का विषय उत्कर्ष सीधे शास्त्र लेको कोई बात नहीं अब ध्यान देंगे ये तो सास्त्र, यो से क्या लेना है शास्त्र हो ईश्वर सत्वे वर्तमान यो अनादि संबंधा ईश्वर सत्वे सत्व ईश्वर की प्रकृष्ठ सत्व उपाधि में ईश्वर की प्रकृष्ट सत् उपाधि में विद्यमान शास्त्र और उत्कर्ष उत्कर्ष किसका ईश्वर का ऐसा करेंगे ईश्वर की प्रकृष्ट सत्व उपाधि होने पर विद्यमान रहने वाले क्या कहेंगे ईश्वर की उपाधि होने पर या शुद्ध सत् उपाधि होने पर विद्यमान रहने वाले शास्त्र और उत्कर्ष का अनादि संबंध है शास्त्र और उत्कर्ष का कैसा संबंध है और शास्त्र और उत्कर्ष में वो का अनादि संबंध है जो अनादि काल से शास्त्र ईश्वर की उत्कर्षता का प्रतिपादन करते हैं शास्त्र ईश्वर की उत्कर्षता का काल से प्रतिपादन करते हैं बाद में शास्त्र बने बाद में प्रतिपादन हुआ ऐसा तो नहीं है ना इसलिए अनादि संबंध बताया अच्छा अब ये ध्यान देंगे एक तस्मात एक अर्थ है इस एकस्मात कथनाथ इस कथन से एकद भगवती का अर्थ सिद्धो भगवती इस, इस कथन से यह सिद्ध होता है इस कथन से यह सिद्ध होता है मतलब ज्ञात होता है सिद्ध के अर्थ कहीं पर ज्ञात होगा कहीं पर उत्पत्ति होगी कहते हैं ना इस विवरण से यहाँ सिद्ध होता है सिद्ध का मतलब ज्ञात होता है और जब कहीं मिट्टी से घट सिद्ध होता है कहीं तो तो तो पर ज्ञान है ज्ञात है अलग अलग स्थलों में देख लेंगे आप आगे आप देखेंगे इससे यह सिद्ध होता है की सदा योग ईश्वर की वह सदा ही ईश्वर है और सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है और सदा ही मुक्त भी सदा है उसको कभी भी वर्णन नहीं, नहीं है, है। तथ्य तस् ऐश्वर्य साम्यामुक्तम तथ क्या तय और ईश्वर का वह ऐश्वर्य पंक्ति लगेगी त्या तस्वर्य तस अन्य क्या करेंगे तज ऐश्वर्य तस्वीर ईश्वर का वह ऐश्वर्य जिसको जिसका वर्णन पहले आया है ना ईश्वर का हुआ ऐश्वर्य समता और अधिकता से रहित है ईश्वर का हुआ ऐश्वर्य समता और अधिकता से मतलब यह है कि ईश्वर के ऐश्वर्य के समान किसी का ईश्वर नहीं है यदि ईश्वर के ऐश्वर्य के समान किसी का ईश्वर होता तब तो ईश्वर के ऐश्वर्य की किसी से समता हो जाती और ईश्वर के ऐश्वर्य से अधिक ईश्वर भी किसी का नहीं है इसलिए कहते हुआ ईश्वर्य समानता और अधिकता से रहित है नकूट ये गीता में क्या कि ईश्वर के, के समान कोई नहीं है म, मन... और ईश्वर से अधिक कोई ईश्वर के समान कोई नहीं है मतलब और ईश्वर से अधिक कोई नहीं ईश्वर के समान कोई नहीं है मतलब ईश्वर के समान ईश्वर वाला कोई नहीं है और ईश्वर से अधिक ईश्वर वाला भी कोई इसलिए उनका ईश्वर समता और अधिकता से रहित है हाँ ठीक है अभी उसमें जो भी है चाहे मुक्त है सब है यह परमात्मा में स्थित है अपृथक उससे कुछ उससे पृथक कुछ भी नहीं है आगे ध्यान देंगे कहा जाए दे अपना नाव ऐश्वर्यातरण तद अति सहयते ना तावत तावत तो वाक्य अलंकार में ऐश्वर्यांतरण तद ऐश्वर्य ऐश्वर्यांतरण करते अन्य ईश्वर कर के द्वारा और तद करता ईश्वर का ऐश्वर्य अन्य ऐश्वर्य के द्वारा ईश्वर का ऐश्वर्य अभिभूत नहीं होता है अन्य ईश्वर के द्वारा ईश्वर का ईश्वर ऐश्वर्य अभिभूत नहीं होता है अथवा कही अन्य ईश्वर के द्वारा ईश्वर के ऐश्वर्य का अतिक्रमण नहीं हो सकता है अन्य ईश्वर के द्वारा ईश्वर के ऐश्वर्य का अतिक्रमण नहीं हो सकता है यदेव अतिसाई अतिशाई का ऐश्वर्य ऐश्वर्य होता है तदेव त्यात वह ऐश्वर्य तद एव एव ईश्वर का ही होता है लग जाएगा कि जो यद्यव है ना जो सर्वाधिक ये निश्चित अर्थ में है निश्चित रूप से जो सर्वाधिक ऐश्वर्य होता है जो सर्वाधिक ऐश्वर्य होता है तदिकार्थ वो सर्वाधिक ऐश्वर्य है तर, है ना अच्छा एक मिनट यहाँ समास नहीं होगा समास नहीं होगा फिर ऐसा लगा ना जो सर्वाधिक ऐश्वर्य होता है तो तदय कर लेंगे तत्व तदयोग का क्या करेंगे और तस्थ में तथकार ऐश्वर्य है ना की जो सर्वाधिक ईश्वर्य होता है तटकर्थ वह ईश्वर्य तथ्य त्या उस ईश्वर का ही होता है जो सर्वाधिक ईश्वर्य उस ईश्वर का ही है तस्मात करते उस कारण यत्र का प्राप्ति ऐश्वर्य से ये ऐश्वर्य से काष्ठा प्राप्ति जहाँ पर ऐश्वर्य की पराकाष्ठा प्राप्त होती है या जहाँ पर ऐश्वर्य की पराकाष्ठ जहाँ जिसमे ऐश्वर्य की पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है ऐश्वर्य की पराकाष्ठा की प्राप्ति मतलब ऐश्वर्य की पराकाष्ठा होना जिसमें ईश्वर की पराकाष्ठा होती है वही क्या है ईश्वर है ऐश्वर्य की पराकाष्ठा होना मतलब सबसे अधिक ईश्वर जिसमें होता है वही क्या होता है ईश्वर होता है वही ईश्वर होता है यही तो उसकी विशेषता है ना कि सबसे इतना ईश्वर होने पर भी वो निर्विकार रहता है कैसा रहता है पूरे संसार की उत्पत्ति ले करते हुए सबका धारण करते हुए सबका नियमन करते हुए भी हमेशा क्या है निर्विकार रहता है थोड़ी भी जिम्मेदारी आए तो चित्त में विकार हो जाता है संसारी प्राणी प्राणियों के पूरे संसार का धारण करते हुए पूरे संसार का नियमन करते हुए सदा ही अभिकारी बना रहता है जो उसका सहमत है अभी यहाँ पर देखेंगे आप हाँ लग गया न क्या समानम ऐश्वर्य मस्ती तत् समानम ऐश्वर्य नास्ती और उसके समान किसी का नहीं है लगा लेंगे या कष्ट चीज का अध्याय कर लेंगे तत्मान्य नहीं है किस कारण से उसके समान किसी का ईश्वर नहीं इसको हम कैसे समझे कुछ लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर के समान दूसरे का भी ऐश्वर्य हो सकता है तो यहाँ युक्ति से समझाते है ऐसा नहीं हो सकता ध्यान देना मान लिया जाए समान ऐश्वर्य वाले दो व्यक्ति हो ऐसी कल्पना करो आप समान ऐश्वर्य वाले दो ऐसी कल्पना कर लो कोई एक वस्तु है तो समान ईश्वर वाले दो व्यक्तियों की कल्पना करने पर आप माने कि एक व्यक्ति ने कल्पना की कि वस्तु हो जाए और उसी वस्तु के विषय में दूसरे ने कल्पना की झगड़ा नहीं झगड़ा तो नहीं, नहीं किसी ने संकल्प किया ये नूतन हो जाए किसी ने कहा वही वस्तु पूरा नहीं हो जाए तो वस्तु तो नूतनत् पुरातनत्व तो विरोधी पुरातन, तो है मतलब क्या या तो नूतन होगी या तो तो एक ही होगी ना तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एक का संकल्प सिद्ध नहीं हुआ तो जिसका संकल्प सिद्ध नहीं हुआ तो, तो वो उस दूसरे के बराबर हो पाएगा इसका मतलब युक्ति से समझा रहे हैं कि दो समान ईश्वर वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि यदि समान ईश्वर वाले हों कदाचित ऐसा संकल्प करें तो ऐसा संभव नहीं दोनों की पूर्ति होना इसलिए क्या है की एक का ही सर्वाधिक ईश्वर एक ही होता है दूसरे का नहीं होता है ऐसा अब पंक्ति आप लगाएंगे यहाँ पर कस्मात कर कैसे द्वयो तुल्यो हो तुल्यो हो। द्वो होगी समान ऐश्वर्य वाले दो का समान ऐश्वर्य वाले दो मनुष्यों का युगपद कामिते कामित्ये एक है समान ऐश्वर्य वाले दो योगियों का युग पद चाहे गए एक विषय में युग पद कामित एक अस्मिन है कि एक साथ चाहे गए एक विषय में या एक साथ अभीष्ट एक विषय में दोनों को एक साथ अभीष्ट एक विषय है तो एक विषय में संकल्प ना नवम इदम अस्तु पुराणम इदम अस्तु नवम इदम अस्तु पुराणम इदम अस्तु इति कि एक नवम अस्तु कि ये वस्तु नूतन हो जाए एक ही अर्थ है ना अभीष्ट अर्थ एक है इदम नवम वस्तु या नूतन हो जाए इदम पुराण वस्तु यह पुरानी हो जाए इस प्रकार एक का प्रसिद्ध दो कर्त है कि एक का कार्य प्रसिद्ध तो का होने पर या एक का कार्य संपन्न होने पर प्रसिद्ध कर्त कर लेना संपन्न होने पर और सिद्धौकर्थ वही कर लेना की एक का कार्य सम्पन्न होने पर इतर से प्राकाम विघाता के कि दूसरे के संकल्प का विघात होने से या दूसरे के अभिष्ट का विघात होने से ऊन प्रसकम उसकी न्यूनता प्रसक्त होती है न्यूनता प्राप्त होती है संकल्प का विघात होता है उसकी न्यूनता प्राप्त होती है तो दोनों बराबर रहता है Hanım चा द्वयो चतुल्यो युगपद कामितार्थ प्राप्ति नाश्ती चार द्वयो चार तुल्यो द्वयो और समान ऐश्वर्य वाले दोनों को एक साथ अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती है और समान ऐश्वर्य वाले दोनों को एक साथ अभी की प्राप्ति नहीं होती है समान ईश्वर वाले मतलब ये कल्पित समान ईश्वर्य वाले है ना कि माने समान ईश्वर्य वाले दोनों को एक साथ अभी की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि अर्थ विरुद्धत् क्योंकि उनके द्वारा चाहे गए अर्थ विरुद्ध उनके द्वारा चाहे गए पदार्थ विरुद्ध है एक कहता है नूतन हो जाए दूसरा कहता है पुरातन हो जाए तो पुरातन तो कैसे हैं यहाँ क्योंकि पदार्थ का विरुद्धत्व है क्योंकि दोनों पदार्थ विरुद्ध है नूतन और पुरातन एक वस्तु तो एक ही प्रकार की हो सकती है तस्मात कामुक्तम ऐश्वर्यम तस्मात का तो उस कारण से यश ऐश्वर्यम जिसका ईश्वर्य समता तथा अधिकता से रहित होता है जिसका ईश्वर्य समता तथा अधिकता से रहित होता है स्वाग ईश्वर हुआ ही ईश्वर होता है पुरुष विशेषता और वो कैसा होता है पुरुष विशेष होता है ईश्वर की महिमा संक्षिप्त में आ गई ज्यादा है तो ये उपनिष्दर में वेदांत शास्त्र में देखनी चाहिए ईश्वर की महिमा बहुत है अब ये ध्यान देंगे कि ईश्वर की महिमा जो आई है जिन्होंने पंचदशी पढ़ी है वो बताएं उसमें ईश्वर की ज्यादा महिमा है इसमें ज्यादा महिमा है जो जिसको माया का बछड़ा मान लिया जाए तो वह माया का हो गया ईश्वर को हो गया तो फिर ईश्वर की महिमा कहाँ है ना? वो सब वही भी क्या है वो सब मूर्खता है ग्रंथ कार्य की माया जिसकी अधीन है उसको माया का बिछड़ा बनाया तभी रामसूरदास जी महाराज बिल्कुल मना करते थे कहीं पढ़ना कभी संस्थाधक भी मना करते थे ये सब नहीं पढ़ना कभी भी मना कर लेते हाँ उसमें वो बोले ईश्वर को माया का बछड़ा बताया है जबकि माया उसके अधीन है तो जो माया के अधीन है तो उस प्रक्रिया बुद्धों की प्रक्रिया चल गई ना उसमें तो इस कारण से ही सेठ जय दयाल गोविंद का जो गीता संस्थापक के स्वामी रामचित्रा जी मना करते थे इसे गंधो को नहीं मना कोई भी तो इसमें क्या है कि इसमें ईश्वर की इसमें महिमा अधिक है यहाँ तो कोई ऐसा भी माया उपाधि वाला भी नहीं माना और फिर भी ब्रह्मसूत्र भाष में शंकर ने कहा है कि पुरुष विशेष आईश्वर जो योग सूत्र में कहा गया वो उचित नहीं है क्योंकि पुरुष विशेष ही योग सूत्रधार मान रहे हैं बड़ा नहीं मान रहे हैं लेकिन स्वयं वो क्या मानते हैं तो पुरुष विशेष तो मानते हैं मतलब वो भी तो पुरुष ही है चेतना आत्मा ही तो है पर ऐसा कहना उचित गलता भी नहीं है क्यों खुद को की स्थिति जब डाबा डाल है तो योग के क्या चेहरा करना योग में तो उससे ज्यादा ही बड़ा मान लिया गया उसको कभी ईश्वर नहीं रहेगा ऐसा भी योग नहीं मानता है अच्छा आगे देखेंगे तो हाँ, और हुआ चेतन है गीता प्रेस तो से तो तो जो प्रेस्ट प्रेस्ट गीता बोलो गीता बोलो भैया उनका मत क्यों अलग अलग होता है तो करता है देखो भाई सत्य तो ये है आप बिल्कुल ठीक कहे हैं कि इतना विरोध इन शास्त्रों में है नहीं अपनी अपनी परंपराएं चलाने के लिए एक मानवता के मैं दीवारें खड़ी की हैं बाद वाले लोगों ने कि हमारा संप्रदाय चलता रहे हमारी गद्दी चलती रहे हमारा नाम चलता रहे बाकी ईश्वर एक है और ईश्वर की सृष्टि में इतनी भी, भी भिन्नता ईश्वर कर सकता है भगवान इतना भेद कर सकते हैं क्या अच्छा आप इस बात को ध्यान रखना की जो महापुरुषों के अवतार होते हैं वो भेदभाव को मिटाने के लिए होते हैं इस बात को आप मानते हैं पर उनकी अनुयायी उनके नाम पर एक संप्रदाय एक परंपरा एक संगठन खड़ा कर देते हैं। महापुरुषों को तो इतने अवधार हैं भेदभाव को मिटाने के लिए हैं। पर उनकी अनुयायी क्या करते हैं उनके नाम पर एक अलग संगठन खड़ा कर देते हैं तो किसका हुआ और फिर आप तो शिवानंद आश्रम से है स्वामी शिवानंद जी का तो कितना उदारवादी दृष्टिकोण रहा है वर्तमान की छोड़ दो शिवानंद जी बिल्कुल समदर्शी महापुरुष थे और चिदानंद स्वामी जी ऐसा तो कोई संत मिलना मुश्किल है हमारी उनकी काफी निकटता थी अच्छी तरह किया मुंबई में किसी को कैंसर हो गया डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बचेगा नहीं कभी भी स्वामी जी को बताया स्वामी जी ने कहा तो अपने घर में राम लक्ष्मण सीता की पूजा शुरू कर दो पूजा किया शुरू किया सारा कैंसर सब ठीक हो गया उसका ऐसे बड़े महापुरुष थे वो वो तो बिल्कुल समन्वयवादी थे अब कितना वो बिल्कुल पूर्ण समन्वयवादी हुए वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चैतन महाप्रभु की जयंती होली के दिन बहुत धूमधाम से शिवानंद आश्रम में मनाते कोई भेद नहीं है। अब मेरी पीढ़ी वाले बिगाड़े तो अलग बात है दो पीढ़ी में कोई भी भेद नहीं हुआ है सभी संप्रदायों का पूरा सम्मान शिवानंद होता रहा है हर संप्रदाय का बराबर सम्मान हुआ है यहाँ भेद किसी के साथ नहीं किया गया और स्वामी शिवानंद ने सब दर्शनों के कुछ न कुछ लिखा दी है उनकी तो बहुत उदार दृष्टि है तो आप जिस संस्था के हैं वहाँ के महापुरुषों को देखिए और ये भेद भेदभाव बाद में करते हैं वास्तव में इतना भेद नहीं हो सकता है ईश्वरीय सृष्टि में यहाँ तो हिंदू मुसलमान का भी भेद शिवराश्रम में नहीं है नहीं। और जब ये सब जगह आपको मिल जाएगा तो ये तो उनकी मानता ही तो माननी पड़ेगी यहाँ मुसलमान ईसाई हिंदू ऐसा कुछ भी भेद शिवराश्रम में नहीं रहा है और सब ईश्वर ने ही जब सबको बनाया है तो भेद क्या मानना है थोड़ा है कि मुसलमानों को दूसरा बनाना है है वो बहुत महान है ये बाद वाले लोग करते हैं आचार्यों में भी जो शंकराचार्य थे बहुत उदारवादी थे बहुत काम किया राष्ट्र के लिए समाज के लिए तो उनकी अनुयायियों ने बाद में और उल्लेख तो कर देख कर भेद कर दिया होगा हम उनको तो नहीं कहेंगे से ऐसे सब समझ लेना आप और तटस्थ दृष्टि से दे देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा भेद नहीं रहेगा जैसे बुद्ध को लोग काटते हैं ना जबकि बुद्ध ने वेद के विपरीत एक शब्द भी नहीं कहा महात्मा बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा बुद्ध ने कहीं भी वेदों की निंदा नहीं की है वो भी तो भगवान के चौबीस अवतारों में एक अवताज माने जाते हैं बुद्ध ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा इतना जरूर था कि पशु हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी अब ये उनको कहो कि पशु हिंसा मत करो तो लोग कहते थे कि वेदों में कही गई हिंसा जबकि वेदों में हिंसा कही नहीं गई है ये? अब कोई कोई लोग वेदों में हिंसा मानते हैं अवस्टता नहीं है तो वेदों में हिंसा कही गई है इसलिए हम करते हैं तो बुद्ध ने कहा भाई ये ये बात छोड़ दो वेदों में हिंसा कही गई है इस बात को आप छोड़ देना हम जो कह रहे हैं मानते तो उनका हिंसा छुड़ाने में भी अभिप्राय था और कुछ भी महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा है वो तो जीवन थे हाँ, तो में अनुयायी तो लिखे सब सबके संगठन बना भी करते हैं तो बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा देव नाम सुनने भी आया है भगवान सबने अच्छा भगवान सभी भाषाएं जानते हैं आप संस्कृत में प्रार्थना करोगे चाहे हिंदी में करोगे चाहे उर्दू में चाहे फारसी में सुनते कि नहीं सुनते संस्कृत में कृष्ण शब्द है कन्हैया शब्द तो संस्कृत का नहीं है और उसको कन्हैया कहे विठल कहे तो वो जानता है कि नहीं कि हमको ये तो कन्हैया ही कह रहे हैं ये हमको कृष्ण कहता है हमको कन्हैया कहता है वही इस जानता है कि ये हमको राम कहता है और यही ये यह राम नाम ये हमको राम कहकर बुला रहा है वो अल्लाह कहकर के, के हमको ही बुला रहा है भगवान जानते तो हमें ये राम कह करके हमको बुला रहा है अल्लाह कर हमको ही बुला रहा है वो गाड कह करके हमको ही बुला रहा है भगवान जानते क्या नहीं जानते तो सब की तरफ प्रार्थनाएं सुनते हैं सबको फिर देते हैं भगवान तो हरे का प्रेम देखते हैं तो इसलिए कोई दूध उधार हृदय होना चाहिए का भगवान तो ऐसे है ना एकम सद विक्रा बूढ़ा बदलती एक, एक परमात्मा को बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं थोड़ा है की हिन्दुओं को ही वो ठीक फल देते है दूसरे को नहीं देते सब कुछ नहीं सब उनकी ही लीला है सब कुछ उनका ही काम है किसी भी पद्धति से आराधना पड़े वो भगवान स्वीकार करेंगे है कि वो अगर वो द्वेष नहीं करे किसी प्राणी को पीड़ा नहीं इनका पालन सभी परंपराएं ठीक है सभी मत ठीक है तो ये है मतलब बाद में ऐसा संगठन आ जाते हैं ना खंडन मिंडन होता है उस दृष्टि से मैं बोल देता हूँ और सत्य दृष्टि तो यही है की बस अब देखेंगे तत्र निरतम सर्वज्ञ बीज हम में उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निगति से होता है सर्वज्ञ कौन है परमात्मा और सबसे ज्यादा सर्वज्ञ भगवान ही है भगवान से बढ़कर कोई सर्वज्ञी योगी, योगी का भी बहुत है योगी जब जिस विषय को जानना चाहेगा तब जान लेगा जब जानना चाहेगा तब और तो नहीं जानना चाहेगा तो और तो भगवान हमेशा जानते हैं। अंतर हो गया भगवान भगवान जो है ना भूत वर्तमान और भविष्य से तीनों कालों के पदार्थों को एक साथ जानते हैं वर्तमान भूत, भविष्य पदार्थों को एक साथ भगवान जानते हैं। यह भगवान की सर्वज्ञता है उसे कुछ भी छिपा नहीं रहता है कुछ भी छिपा नहीं रहता है तो ईश्वर तो तो तो में सर्वज्ञ बीजम कहीं पाठांतर है कहीं सर्वज्ञ बीजम है की उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरस्त होता है उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज पराकाष्ठा को प्राप्त होता है अब सर्वज्ञता का बीज क्या है भाष्य में बताया जाएगा तो ये जो ईश्वर का प्रकरण आया है उसका इतना ही सारा सा समझ लेना कि जो इसमें जो यम नियम आसन प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उससे चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अथवा ईश्वर की भक्ति करके भी हम उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो लोग एकाग्र सित्र से भगवान का नाम जपते हैं ध्यान करते हैं तो उनके प्राणायाम आदि अपने आप होते रहते हैं स्वाभाविक होते हैं उन लोगों को समाधि भी हो जाती है और मान लीजिए कि इतना आनंद में भक्ति नहीं है तो भी योग शास्त्र की प्रक्रिया से आसन प्राणायाम प्रत्याहार करना है तो अन्य ध्येय की अपेक्षा भगवान को ध्यय बनाकर चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम्म तो भगवान, भगवान को ध्यय बना ले जो अपना आराध देवता हो उसको ध्यय बना ले अपना भगवान के नाम का चिंतन करते हुए भगवान के सुरूप का चिंतन करते हुए किसी सूत्रकार उससे ज्यादा शौक होता है कि योग शास्त्र का योग सूत्रकार तो ईश्वर का नाम ले ही रहे हैं का आपका प्राणायाम हो जाता हो। है, है।, होता है। हाँ। हाँ। तो तो है, है है कि ऐसे जाते भी उन्होंने कर योग साधना सबको जरूरी है आसन प्राणायाम सबको जरूरी है किसी भी मार्ग का प्रतीक हो साधना योग करनी ही पड़ती है उसको ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण